महाभारत द्रोण पर्व चतुष्ठी तमोध्याय राजा अम्बरीश का चरित्र नारद नाभागरी शुश्रुम यहाँ राधयत नारद जी कहते हैं संजय मैंने सुना है कि नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे जिन्होंने अकेले ही दस लाख राजाओं से युद्ध किया था संग्रामे राजा के शत्रुओं ने उन्हें युद्ध में जीतने की इच्छा से चारों ओर से उन पर आक्रमण किया था वे सब अस्त्र युद्ध की कला में निपुण और भयंकर थे तथा राजा के प्रति अभद्र वचनों का प्रयोग कर रहे थे साम परंतु राजा अम्बरीश को इससे तनिक भी व्यथा नहीं हुई उन्होंने शारीरिक बल अस्त्र बल हाथों की फुर्ती और युद्ध संबंधी शिक्षा के द्वारा शत्रुओं के छत्र आयुध, ध्वजा रथ और के टुकड़े-टुकड़े कर डाले तब वे शत्रु अपने प्राण बचाने के लिए कवच खोलकर उनसे प्रार्थना करने लगे और हम सब प्रकार से आपके हैं ऐसा कहते हुए उन शरण रायुंद इस प्रकार उन शत्रुओं को वसीभूत करके इस संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पाकर उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार सौ अभीष्ट यज्ञों का अनुष्ठान किया बुभुज सर्वनम अन्नमे जना तस्मिन् तस् यज्ञेतु विप्रेन्द्र संतृप्ता परमार्चिता उन यज्ञों में श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा अन्य लोग भी सदा सर्वगुण संपन्न अन्न भोजन करते और अत्यंत आदर सत्कार पाकर अत्यंत संतुष्ट होते थे मोदकान् पूरी काूपन स्वादपूर्ण से संस्कृति कंभान् पृथुमृद्वि अन्नानि सुकृतानि च सोपानैरेय काूपखाडवपान मृष्टा मृदु सुरभेणी चृत मधुपयस्तोम दधीन रसवंस चलंबूल चुस्वादु दिजा स्रोपुज्य लड्डू पुरी पुए स्वादिष्ट कचौड़ी कंभ मोटे मुनके तैयार अन्न मैरेयक अपूप राग खांडव पानक शुद्ध एवं सुंदर ढंग से बने हुए मधुर और सुगंधित भोज्य पदार्थ घी मधु दूध जल दही सरस वस्तुएं तथा सुस्वादु फल मूल वहां ब्राह्मण लोग भोजन करते थे मादनी यानी पापा विदिवचात्मन सुखम अभी बंता यहां कामं पान पागी तवादी तदक वस्तुएं पापजनक होती हैं या जानकर भी पीने वाले लोग अपने सुख के लिए गीत और वाद्यों के साथ इच्छा इच्छानुसार उनका पान करते थे त्र स्म गाथा गायंति क्षिवाशिष्टा पठंती च ना गुष्क्ता नोश्च सहस्रश पीकर मतवाले बने हुए मनुष्य वहाँ हर्ष में भर कर गाथा गाते अम्बरीश की स्तुति से युक्त कविताएं पढ़ते और नृत्य करते थे ते सुय स्वरेशो दक्षिणामत्य शत सहस्रारे दस प्रयुतया जिना उन यज्ञों में राजा अम्बरीश ने दस लाख यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में दस लाख राजाओं को ही दे दिया प्रकर्णकान हिरण्य संदना रूढ़ान शान वे सब राजा सोने के कवच धारण किए श्वेत छत्र लगाए स्वर्ण में रथ पर आरूढ़ हुए तथा तो अपने अनुगामी सेवकों और आवश्यक सामग्रियों से संपन्न थे ये जानो वितते यज्ञ दक्षिणाम कालयत मूर्धाभिषिकताच नृपा राजपुत्र शतान चकोश निचयान ब्राह्मणेमत उस विस्तृत यज्ञ में यजमान अम्बरीश ने उन मूर्धाभिषिक्त नरेशों और सैकड़ों राजकुमारों को दंड और खजानों सहित ब्राह्मणों के अधीन कर दिया नैवम पूर्वे जना चक्र चापरे यदम्बरीशोनपति करो त्य मृत दक्षिण इतम अनुमोदे प्रीताज महर्षय महर्षि लोग उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनके कार्यों का अनुमोदन करते हुए कहते थे कि असंख्य दक्षिणा देने वाले राजा अम्बरीष जैसा यज्ञ कर रहे हैं वैसा न तो पहले के राजाओं ने किया और न आगे कोई करेंगे सचिन मार संजय चतुर्भद्र तरस्तया पुत्रात्ण्य तरस्तभ्यम मापुत्र मनु तप्य अयज्वान मदाक्षुण्यम अविश्वे स्वैत्य संजय वे पूर्वोक्त चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बढ़ चढ़कर थे और तुम्हारे पुत्र की अपेक्षा भी अधिक पुण्यात्मा थे जब वे भी जीवित न रह सके तब दूसरों की तो बात ही क्या है अतः तुम यज्ञ और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो ऐसा नारद जी ने कहा एते श्री महाभारते द्रोण पर्वणि अभिमनुवध पर्वणी षोडश राजकीय चतुष्ठीतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में षोडस राजकीय उपाख्यान विषयक चौसठवाँ अध्याय पूरा हुआ